10 पेज नंबर 198 भला भले भले ही वह लोहार भला आदमी है मैं उसके बारे में भली भांति जानता हूं तुम भला मेरे बारे में क्या जानो भला मैं कभी तुम्हारी मदद भूल सकता हूं भले ही उसकी नौकरी चली जाए उसे चिंता नहीं होगी भले ही बारिश हो हमें जाना पड़ेगा